कि बाली तो इस पर्वत पर आ नहीं सकता है तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि बाली ने किसी को भेज दिया मुझे मारने के लिए सुग्रीव ने अपने छह मंत्रियों में जो हनुमत लाल जी उनसे कहा कि हनुमान जरा देखो तो सर कौन है सुग्रीव रामायण का सबसे बड़ा भगोड़ा आएगा लेकिन सुग्रीव की जो सबसे विशेषता है सबसे अच्छी बात जो सुग्रीव की है कि अपने से भी ज्यादा सुग्रीव हनुमान पर भरोसा करता है इसलिए हम भी अगर किसी वैष्णव किसी महापुरुष पर भरोसा करें तो हमारा भी क्या होगा कल्याण होगा देश बदल कर जो है हनुमंत लाल जी आए साधु का उस समय राम जी से भेंट हुई फिर आपस में चर्चा चली और राम जी ने जब अपना परिचय दिया तो उस समय हनुमान जी ने भी सब कुछ सत्य सत्य बता दिया इस तरह से हनुमंत लाल जी अपने स्वरूप में आ गए और राम लक्ष्मण जी को कंधे बिठा पर बिठाकर कर ऋषि मुख पर्वत पर लेकर चले गए सुग्रीव ने कहा कि राम ये अपना सुग्रीव ने कहा कि हनुमंत लाल जी जब इनसे प्रेम पूर्वक मिल रहे हैं इसका मतलब मुझे इनसे कोई भय नहीं है तो ऋषि मुख पर्वत पर हनुमंत लाल जी राम लक्ष्मण को बिठाए लेकर चले गए अब हुआ ये कि उस समय सुग्रीव और राम जी में मित्रता हुई अग्नि को जलाकर तो देखो राम जी है अग्नि सुग्रीव है लकड़ी और हनुमान कौन हवा तो मिलन कौन करवा रहे हैं हनुमत लाल जी इसका मतलब अगर आग में लकड़ी डाल दी जाए हवा लगे तो और भी आग भड़क जाएगी इस तरह से दोनों ने अग्नि को साक्षी मानकर मित्रता करी राम जी ने सुगरीब का दुख सुना कि उनकी पत्नी को उनका बड़ा भाई भाली लेकर चला गया उस समय राम जी बड़े दुख हो गए दुखित तो हो गए जबकि राम जी का दुख भी बड़ा था कि उनकी पत्नी को राक्षसों का राजा राम लेकर चला गया दोनों का एक ही दुख था पर राम जी ने जब अपने मित्र का दुख सुना तो अपने दुख को राम जी भूल गए यही रामायण केन्द्र गोस्वामी जी बड़ा सुंदर कहते हैं कि अपना दुख पर्वतों के आकार कहो और अपने मित्र का दुख राय के आकार का हो तो उसके राय के आकार के दुख को पर्वत के आकार का समझना और अपने पर्वतों के आकार के दुख को राय के आकार के समान समझना इस तरह से बड़ा सुंदर जो है प्रसंग हुआ अब हुआ यह भगवान ने पूछ लिया भैया तुम इस पर्वत पर क्यों रहते हो किस लिए रहते हो उस समय सुग्रीव अपना चरित्र कहता है सुग्रीव ने कहा कि मैं अपने बड़े भाई बाली के भाई से मैं यहां रहता हूं बाली मेरा भाई है और हम दोनों में ऐसा प्रेम जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता एक समय क्या हुआ कि माया दानव का पुत्र था तो बड़ा माया भी था वो एक स्त्री के चक्कर में बाली के संग उसका क्या हो गया झगड़ा तो विशाल इसने भैंसे का रूप धारण कर कर ये क्या हुआ बाली के पास आए युद्ध की लड़का रहा अब महाराज बाली जो था वो इसके पीछे भागा तो सुग्रीव भी बाली के पीछे भागे उस समय ये राक्षस मायावी एक गुफा में प्रवेश कर गया बाली गुफा में प्रवेश करने लगा तो पीछे देखा सुग्रीव आ गया अच्छा तू भी आ गया। तो उस समय बाली ने कहा तो ऐसा कर तू यहीं ठहर। मैं इस गुफा में जाता हूं अगर मैं पंद्रह लौट कर नहीं आया तो तू समझ लेना क्या हुआ अब यहाँ पंद्रह दिन अरे पंद्रह दिन की जगह एक वर्ष हो गया पर बाली लौट कर नहीं आया उस समय की धार बेहने लगी तो सुग्रीब को ऐसा लगा कि मेरे भाई को उस राक्षस ने मार दिया तो उसने एक विशाल पहाड़ की शिला थी वो उस गुफा के दरवाजे पर क्या रख दिया जैसे ही सुग्रीव आया और सुग्रीव ने कह दिया भाई हमें तो ऐसा लगता है कि हमारे भाई बाली मारे गए उस समय जनता ने कहा भाई सीट तो खाली रहनी चाहिए तू ही सीट पर बैठ गया और वहां एक वर्षो के बाद जब बाली लूट कर आया तो यहाँ का तो वातावरण ही अलग है और बाली ने क्या देखा कि मेरा भाई सुग्रीव गद्दी पर बैठा है उस समय बाली ने बड़ा बुरा भला कहा और अपने भाई को मारा और जो सुग्रीव की बीवी थी रोमा उसे भी बाली ने अपने पास रख लिया जब ये दुख के ये दुख, अपनी दुख भरी कथा सुनाने लगे सुगरीब तो राम जी के नेत्रों से क्या हुआ आंसु उस समय राम जी ने कहा सुन सुग्रीव मारे हो बाली एक ही बाण ब्रह्म रुद्र गए ना उपर ही प्राण मैं बाली को एक बाण मारूंगा चाहे वो ब्रह्मा जी की शरणागति में चला जाए रुद्र रुद्र की शरणागति में जाए किसी भी शरणागति में चले जाए मैं उसे छोड़ने वाला नहीं मैं उसे मारूंगा से राम जी ने सुग्रीव को कह दिया पर सुग्रीब को विश्वास नहीं हुआ सुग्रीव ने कहा मेरा भाई बाली बहुत शक्तिशाली है तो राम जी को लेकर गए जहां पर वो मायावी दानव की जो वो हड्डियां पड़ी थी ना तो वहां पर लेकर गए हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे तो अगर इस इसे अगर आप लात मार दें तब मुझे विश्वास हो जाए। तो राम जी ने एक लात मार दी और 80 मील दूरी पर उसे फेंक दिया फिर भी बाली को सूरी को विश्वास नहीं हुआ बड़े जिस समय बाली ने इसे मारा था तब तो इसके अंदर रथ मांस था तब तो बहुत भारी था उस समय भगवान रामचंद्र जी ने अपना धनुष उठाया और एक गोल आकार के वृक्ष था सात वाला सात वृक्ष ने ऐसे थे गोल आकार के वृक्ष वृक्ष थे भगवान ने उसी पर अपना बाण छोड़ दिया भगवान के राम जी के बाण पूरे गोल आकार